लगा तीन नंबर डायसाइट से अथर्व भेदिया मांडी के उपनिषद इसमें प्रथम प्रकरण पूरा हो गया था प्रथम प्रकरण का नाम था आगम प्रकरणम अभी द्वितीय प्रकरण ये चलेगा वैतथ्य प्रकरणम आगम प्रकरण में श्रुति के आधार पर द्वैत का मिथ्यात्व तो यह निश्चय किया गया द्वैत का मिथ्यात् तो अर्थात तो अ उ और म, अर्थात जाग्रत स्वप्न और तो सुश्रुति तो ये तीनों को तूर्य में अमात्र में लय करके ये जो द्वैत है ये सब वास्तविक कल्पित है ऐसा कहा गया द्वैत मिथ्यात् तो कहा गया अभी वैतथ्य प्रकरण में इसको तर्क के आधार पर सिद्ध करेंगे पहले आगम के आधार पर कहा गया अभी तर्क के आधार पर कहेंगे कि द्वैत जो है वो मिथ्या है टीका में होम आगम प्राधान्यन अद्वैत प्रतिपादयता तत्प्रत्यनीक द्वैत मिथ्यात्म अर्थात उत्तम आगम प्राधान्यन अद्वैत प्रतिपादयता प्रतिपादन करने वाले के द्वारा तृतीय है आगम प्राधान्य अर्थात आगम प्रमाण को प्रधान मान करके तो आगम ही प्रधान प्रमाण है ऐसा स्वीकार करके अद्वैत का प्रतिपादन किए आगम के आधार पर अद्वैत का प्रतिपादन किए जब अद्वैत का प्रतिपादन किया जाएगा त्यनीक तो प्रत्यनिक अर्थात तो प्रतिकूल अनिकम यश अनीक सेना तो प्रतिकूल सेना अर्थात विरुद्ध अद्वैत का विरुद्ध कौन होगा द्वैत द्वैत से मिथ्यात्म अर्थात उत्तम अद्वैत से सत्यत्म तो सिद्ध किया गया अद्वैत अगर सत्य होगा तो उसका विपरीत द्वैत ये मिथ्या होना पड़ेगा इसलिए कहते हैं अर्थात उत्तम दो नंबर टिप्पणी वहाँ मिथ्यात्म अर्थात उत्तम पहले आगमों से बाकी आरंभ में एक नंबर था ना यहाँ इसलिए दो नंबर हो जाएगा मिथ्यात्म ऊपर दो नंबर टिप्पणी क्योंकि बाक्यो का आरंभ में एक नंबर हो गया था अच्छा तो यह पूर्व प्रकरण में कहा गया आगम प्राधान्य का प्रतिपादन करके द्वैत का मिथ्या ये कहा गया आगम अर्थात श्रुति श्रुति के आधार पर तो श्रुति तो के आधार पर श्रुति अर्थात मांडू के श्रुति इसी का ही विचार ये प्रथम प्रकरण में पूरा हो गया इधानी उपपत्ति उपपत्ति उपपत्ति प्राधान्येन प्राधान्येन प्राधान्येन युक्ति युक्ति प्रतिपत्म से भी प्रति पत्तुं, प्रति पत्तुं युक्ति प्रधानता से भी द्वैत मिथ्या है ये ज्ञात जान सकते हैं सुशकम आराम से जान सकते हैं इति दर्शय ऐसे दिखाने के लिए प्रकरणातरम अवतरय अत प्रकरणमित प्रकरण दूसरे प्रकरण द्वितीय प्रकरण वैचख्य प्रकरण अवतारयन् अवतारण करते हुए आद दृष्टान सिद्ध्यथम तस्वृद्धसमति आह अभी जो जागृत प्रपंच दिख रहा है ये मिथ्या है इसको सिद्धि करने के लिए स्वप्नों को दृष्टांत देंगे स्वप्नो मिथ्या ये सभी स्वीकार कर लेते हैं तो स्वप्न मिथ्या उसको दृष्टांत दे करके जागृत मिथ्या इसको दार्ष्टान्तिक अर्थात सिद्ध करेंगे दृष्टांत वो होता है जो उभयवादी सम्मत हो तो अभी जो जागृत को सत्य कहने वाला वो भी सपनों को मिथ्या मान लेता है तो इसलिए जो उभयवादी सम्मत है उसको दृष्टांत बनाएंगे तो सपनों तो को ये दृष्टांत तो बना करके जागृत मिथ्या ऐसे सिद्ध करेंगे इसलिए कहते हैं आदो दृष्टांत तो सिद्धि अर्थम जो स्वप्न मिथ्या है ये सिद्ध होना चाहिए नहीं तो क्या है ना पहले तो पूर्व पक्ष मान लेगा हाँ स्वप्न तो मिथ्या होता है किंतु तो जैसे आरम्भ होगा बाद वो कह देगा ना, ना ना ये सत्य है ये मिथ्या क्यों होगा तो दृष्टांत में ही अगर साध्य तो नहीं रहेगा जो दृष्टांत बना रहे स्वप्न वो मिथ्या है इसलिए जागृत भी मिथ्या होगा किंतु अगर वो दृष्टांत स्वप्न में ही मिथ्या तो नहीं रहेगा तब फिर वो दृष्टांत नहीं बन पाएगा इसलिए सिद्धांत कहता है कि आदो दृष्टान्त सिद्धि अर्थम जो स्वप्न है उसी में मिथ्यात्व का सिद्धि करने के लिए तस्मिन वृद्ध सम्मतिम आह वृद्धसमतिम्धस अर्थात ज्ञान वृद्ध तो जो ज्ञानी लोगों का इसमें सम्मति है स्वप्न तो मिथ्या ही होता है अच्छा का है वैतथ्य सर्वभावानं स्वप्न आहुर्मनीषिण अंतस्थानु भात हेतुना स्वनस वैद्य मनीषिण आहुः भावा अंतस्थान संवृत्त हेतु हेतुना स्वप्न स्वप्न में क्या विभक्ति हो सकता है स्वप्न सर्वभावना वैतथ्य मिथ्या सप्तमी स्वप्ने सर्व भावनाम सर्वे भावान सर्वे पदार्था स्वप्न में जो भी कुछ पदार्थ दिखता है तो ये स्वप्न में आ, सब पदार्थ बाहर में दिखेंगे ना स्वप्न में सुख दुख भी हो सकता है स्वप्न में घटोपट भी दिख सकते हैं और स्वप्न में सुख दुख भी हो सकता है सुख दुख जो होगा उसको स्वप्न ही मानेगा ये तो हमारा मन में हो रहा है और घटोपट नदी पर्वत तो स्वप्न में उसको बाहर भी मानेगा जैसे जागृत में बाह्य और अंत होता है ऐसे स्वप्न में भी बाह्य और अंत दोनों प्रकार होंगे इसलिए सर्वभावान कह दिया स्वप्ने तथा स कैसे अच्छा तथास्म सीत स्वप्न्य मनीषि आहुः भावा आहु। तो अंतस्थान सम्रतत्वेन हेतुना स्वप्न सर्वभाव सर्व भावान बाह्याम अंतस्थान बाहर में हो अथवा अंदर में हो स्वप्न में स्वप्न में सुखतुका दुख अंत और स्वप्न में घटपट नदी बाहर ये सब का वैतथ्यम भावाना वैतथ्यम अर्थात भाव बीतथा तो वैतथ्यम अर्थात विगत तथा यस्मात बीतथा बीतथ हो जाएगा विगत तथा यस्मात् जिसमें तथा तथा, तथा प्रकार का में नहीं है तो दिखता है तो रज सर्प किंतु उसमें सर्प प्रकार का तो नहीं है उसमें सर्प तो प्रकार का नहीं है तो हो जाएगा बीतथ तस् भाव वैतथ्यम वैतथ्यम अर्थात मिथ्यात्म सर्वभावान मिथ्यात्व अर्थात सर्वभाव मिथ्या तो स्वप्न में सर्व भावान मिथ्यात्व मनीषिण आहु मनीषी लो कहते हैं मनीषा अश अस्थिति मनीषीन बृह आदि तो मनीषा ये अदंत नहीं है इसलिए अतः ठन नहीं हो जाएगा ब्रहि मन में मनीषा शब्द पढ़ा है इसलिए मनीषा मनीषा शब्द का अर्थ मन का ईशा मन का नियमन करने वाला मन का नियमन कौन करेगा बुद्धि इसलिए मनीषीन अर्थात विवेकिन हा बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान अर्था विवेकिन ऐसा विवेकी लोग आहू आहू कहते हैं क्यों कहते हैं भाबा नाम तू अंत स्थान स्वप्न में जो सब पदार्थ अनुभव होते हैं वो उस समय में सब बाहर में अनुभव नहीं होते हैं वास्तविक तो वो शरीर का अंदर में ही और समृत अंत स्थान का अर्थ समृद्ध तत्व ना अंतस्थान शरीर शरीर का अंदर में ही स्वप्न और समृद्ध तत्व ना स्वप्न अवस्था में तो स्वप्न देखने वाला ये जो मन ये तो पूरी तरह तो अंत वही संयोग स्थान में नाड़ी का मध्य में रहेगा तो नाड़ी का मध्यम अर्थात पूरा शरीर में फैला नहीं अभी नाडी का अंदर में आ गया कितना समृत समर्था संकुचित नाडीस्त हो जाएगा अंत स्थान समृद्ध ये हो गया हेतु तो अंतस्थान शरीर का अंदर और शरीर का अंदर वो भी नाड़ी के अंदर तो मनो उस समय में नाडी के अंदर जाता है क्योंकि उस समय में ये बाह्य स्थूल शरीर का मनोअनुभव नहीं कर पाएगा तो नाड़ी के अंदर में उस समय में चला जाता है अच्छा जा, समृतवे न हेतु न अच्छा अभी यहाँ अनुमान दे दिया स्वप्ने सर्वभावान वैतथ्यम अंत स्थान्त समृत न हेतु न तो यहाँ पक्ष क्या हो जाएगा स्वप्न और साथे हो जाएगा बैतथ्यम सर्वभावान त तो स्वप्ने सर्वभावान बैतथ्यम और हेतु हो गया अंतस्थाना तो संभ तत्व है न हेतु एक ही हेतु है, है। अंतस्थान अंदर में है अंदर में होने से संकुचित तो हो गया ये हेतु से अच्छा टीका में न के केवलम आप स्वप्न मिथ्या किंतु अपी इतिहाह केवल मनीषी न आहु इसलिए स्वप्न में सर्व भाव वैचथ्य हो जाएंगे ऐसा बात नहीं है पूर्वार्ध को लेंगे तो कहते हैं मनीषी लोग कहते हैं मनीषी लोग आप तो पुरुष होते हैं आप तो अर्थात यथार्थ वक्ता जो यथार्थ बात कहता है तो खाली मनीषी लोग कहते हैं इसलिए स्वप्न में सारे भाव पदार्थ मिथ्या है ऐसा नहीं तो टीका में कहते हैं न केवलम आपतोक्ति आप अर्थात तो आप तो यथार्थ वक्ता यथार्थ वक्ता का उक्ति कथन से स्वप्न मिथ्या है ऐसा नहीं है किन्तु युक्त अपी युक्त से युक्ति से भी ये निश्चय होता है युक्ति क्या है कहते हैं अंतरस्थाना अंत स्थान समृद्धत्व है न हेतु न स्वप्न में सारे जो पदार्थ है वो अंतस्थान शरीर का अंदर समृत सं, सं, समृत संकुचित संकुचित हो जाते हैं ठीक है मैं आगे पूर्वोत्तर प्रकरणों पूर्व प्रकरण वृत्त संक्षिप्य पूर्व और उत्तर प्रकरण पूर्व में था आगाम प्रकरण अभी उत्तर प्रकरण हो गया वैतथ्य प्रकरण ये दोनों का बीच में संबंध का सिद्धि के लिए तस्म सिद्धि के लिए पूर्व प्रकरण यद वृत्तमुक्त जो विद्यमान पूर्व प्रकरण में जो विद्यमान विद्यमान अर्थ जो वहां कहा गया था विचार हुआ था उसको पहले भगवान भाष्यकार उसको पूर्व प्रकरण का अर्थ को संक्षिप्त से कह देते है ज्ञात भाष्य में ओम ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इति उत्तम ज्ञाते द्वैतम न विद्यते किसका ज्ञान हो जाने से द्वैत नहीं रहेगा अद्वैत का तूर्य का ज्ञान हो जाने से मात्र तूर्य इसका ज्ञान हो जाने से अद्वैत तो नहीं रहेगा कहा गया था कार्य यदि, यदि विकल्प तो, निवर्ते न तो विकल्प तो अगर होता तो ये निवृत हो जाता उपदेशाद अयं बादो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते उपदेशाद उपदेशाद पंचमी चतुर्थी अर्थ में उपदेश के लिए ये द्वैत का कथन तो ज्ञाते द्वैतम न बीजेते ब्रह्मणि ज्ञाते सूर्य का ज्ञान हो जाने से द्वैत नहीं है इसलिए ये जो द्वैत का कथन होता है क्यों कथन होता है कहते हैं कि अद्वैत का ज्ञान कराने के लिए उपदेशाय अयम वाद ये कथन द्वैत का कथन केवल उपदेश के लिए नहीं तो बताने के लिए और कोई उपाय नहीं रहेगा द्वैतों का आश्रय करके ही बताया जाएगा रज्जु का ज्ञान अगर करवाना है तो सर्प को आश्रय लेना पड़ेगा जहाँ सर्प दिख रहा है उसी को ही दिखा करके कहेंगे उपदेशा तय बात पृष्ठ में आया था अष्टादश्लोक आगे भाष्य में एकम एव अद्वितीय इत्यादि श्रुति ये तो मांडुके में ये बात कहा गया है और छो में भी कहा जाता है एकम एव अद्वितीय सदव सौम्य इदम अग्र आसी एक अद्वित तो सदव इद अग्र केवल कवलपहल था एक अद्वतीय नहीं था इत्यादि इत्यादि आदि शब्देन यत्र द्वैतम इव भवति आदिश्देन यदिश्रुतिर्गृहते ने कह दिए एक अद्वितय झांदुक कह दिए दे दिए टीकाकार कहते हैं आदिशब से बेदारण्य के भी लिया जा सकता है बेदारण्य कौन सा है ये द्वैतम इव भवति तद इतर इतर पश्यति इतर इतर श्रृण इतर इतर जिग्रति आगे जाना इस प्रकार के जिग्रति जाति इस प्रकार के है सब आगे कहते हैं यू यू सर्व आत्मीबाभूत तो कम पशेत के न कम श्रीणात के न कम जिग्रेत इस प्रकार तो कहा जेशा। जेशा। तो के कहा गया कहना कम जानियात अंतिम है ही द्वैतम इव भवति द्वैतम इव कहते हैं द्वैतम इव का अर्थ जैसा तो द्वैत जैसा अर्थात सर्पो जैसा दिखता है जब ऐसा वाक्य प्रयोग करता है सर्पो जैसा दिखता है कहने वाला क्या कहता है वहाँ वास्तव सर्प है नहीं है इसलिए श्रुति कहते हैं द्वैतम इव भवती श्रुति भी कहते है वास्तविक द्वैत है ही नहीं किंतु द्वैतम ईव भवती और श्रुति जो कहते हैं द्वैतम ईव भवती हम उसको क्या करते हैं हम ई है। को हटा देते हैं और वहां क्या जोड़ देते हैं ए द्वैतम ए वहती कर देते दे। हैं इसी को हटाना धीरे धीरे ये द्वैतम ईव भवती और ये कैसे हट जाता है कहते हैं यत्र तो अश सर्व आत्मा एव अभूत तथ तो, तो के न कम पश्य किस इंद्रिय के द्वारा किस कारण के द्वारा किस वस्तु को देखेगा सब तो एक ही रूप हो गया ये बार बार विचार करके द्वैत को शिथिल करना है ये सब ऐसा दिखता है व्यवहार व्यवहार से चलता है व्यवहार तो से चलेगा लोग ऐसा करने से ये हानि हो जाएगा हानि हो जाएगा तो कोशिश करेंगे आगे ठीक करने के लिए उद्यम करेंगे तो क्या करेंगे जैसा संस्कार है ऐसा चलेगा तो ऐसा सब खाली चलता ही है बस इतना ही है उसमें कोई सत्य तो बुद्धि ज्यादा नहीं डालेंगे ये कैसे मतलब लिंग हैं लिंग से मतलब मतलब सूचक न ये तो श्रुति उसी तो को सूचना देने के लिए ही तो ईवो कहा नहीं तो खाली कह सकता यत्रम द्वैत यत्र द्वैतम होती इस प्रकार कह सकता था श्रुति कहते हैं इसी प्रकार की क्योंकि श्रुति का उद्देश्य क्या है ज्ञान करवाना तो इसीलिए टीका में इत्यादि श्रुतिर्गृहते हैं अभी पूर्वपक्ष कह रहे तभी द्वैत मिथ्यात्व तो प्रागे सिद्धवाद उत्तर प्रकरण अनर्थकम आशंक्या द्वैत मिथ्यात्व तो, तो फिर पूर्व प्रकरण में निश्चय हो गया था तो भी फिर इसको कहने का क्या जरूरत है क्योंकि ये सब आगम प्रमाण है इसके आधार पर तो पूर्व प्रकरण में हो गया था द्वैत मिथ्यात्व मिथ्यात्व प्रागेव पुरागे पूर्व प्रकरण में सिद्धत् उत्तर प्रकरण अनर्थकम् अभी ये जो द्वितीय प्रकरण आरंभ करते हैं ये तो अनर्थक है इस आह भाष्य में कहते हैं आगम मात्रम तथ अर्थात पूर्व प्रकरण में जो विचार हुआ था वो आगम मात्रम आगम मात्र टीका में कहते हैं यदत तो मिथ्यात्म पूर्व उतम तद तो आगम अर्थात आगम प्राधान्युक्ति सिद्धम यद द्वैत तो मिथ्यात्म पूर्व उत्तम जो द्वैत मिथ्यात्व पहले कहा गया था तद तो आगम मात्र इसका अर्थ आगम प्राधान्य आधार पर ही विचार करके मांडू के उपनिषद का आधार पर ही वो निर्णय किया गया था न युक्ति तो सिद्धम वहाँ युक्ति से ये सिद्ध नहीं किया गया था क्योंकि आगमों के साथ युक्ति नहीं रहेगा जो लोग आगमों को इतना महत्व नहीं देते वो लोग सब स्वीकार नहीं करेंगे इसलिए कहते हैं युक्ति तो अभी करना है पूर्व में युक्ति तो न सिद्धम तस्म आगम तो अवगत युक्ति प्राधान्यना भी तन मिथ्यात्व अवगतव्यम प्रे प्रकरणतरम प्रारब्धम इत्यथ तस्मिन तस्मिन तस्था द्वैत मिथ्यात् ऊपर में दे, दे दिया यद द्वैत मिथ्यात्व पूर्वमुक्त उसी दिथ्यात्में आगमत तो अवगते सति अर्थात द्वैत मिथ्या आगमत तो अवगते सति आगम से ज्ञान होने के बाद अवगत ज्ञान ज्ञात ज्ञाते युक्ति प्राधान्यन अभी तन मिथ्यात्व युक्ति प्रधान से भी युक्ति के आधार पर भी द्वैत का मिथ्यात्वम अवगंतव्यम ये जानना चाहिए इति अतः उता इसलिए प्रकरणान्तरम द्वितीय प्रकरण प्रार्थम आरंभ किया गया कहेंगे कि आप अभी द्वितीय प्रकरण को युक्ति प्रधान को क्यों अभी कहते हैं इसको आप पहले कह दे सकते थे पहले युक्ति कह करके बाद में कहते हैं, जैसे नया इकलो कहते हैं ये तर्क है इसको श्रुति भी कहती है नया एक ऐसे कहेंगे वैदांति लोग कहेंगे कि ये श्रुति कहती है इस विषय में ये तर्क भी हो सकता है तो पहले श्रुति ये वेदांति और तार्किकों का ये विरुद्ध प्रक्रिया है अभी तार्किक संशय करता है क्यों आप इसको बाद में कहते हैं इसको पहले कह सकते थे हमारा काम वहीं हो से होता हम उठ करके चल देते ये आगाम सुनाते तो सिद्धांत कहता है की वो ठीक नहीं आप लोगों का प्रक्रिया क्यूँ प्रमाण अनुग्रह प्रधानदी विचारान तर्काधीन विचार सवकाशवाद युक्त पौर्वापरियम पूर्वोत्तर प्रकरण होता है अनुमान आन प्रमाण तर्क एक प्रमाण नहीं है तर्क तो नया ये अयथार्थ ज्ञान में डालते हैं यथार्थ ज्ञान चार प्रकार की हुआ यथार्थ प्रमाण जिसको कहेंगे यथार्थ ज्ञान चार प्रकार प्रत्यक्ष अनुमिति, उपमिति, शब्द ये यथार्थ ज्ञान हो गया और यथार्थ ज्ञान तीन संशय विपर्य और तर्क संशय अर्थात स्थान व पुरुषो वे संशय हुआ और विपर्य सर्पो अयम ब्रह्म ज्ञान को भी परि बंधिर न सियात तरी धूमो पी न्यात इसको कहा जाएगा तर्क ये एक अयथार्थ ज्ञान है क्योंकि ये कौन कहता है दो आदमी विवाद करते हैं पर्वत के पास में विद्यमान होकर के पर्वत में धूम दिखता है एक आदमी कहता है कि पर्वतो बिमान क्यों धूमा धूम दिखता है दूसरा आदमी करता है कि धूम दिखने से बंधी क्यों होगा पूछता है तो जो आदमी कहता है कि पर्वत मान वो तर्क देता है कहता है कि यदि बंधी न सियात तभी धूमो भी न्यायात अगर बंधी नहीं होता तो धूमो भी नहीं होता अभी वाक्य ये व्यवहार करता है कि तो कहने वाला पर्वत में बन्ही निश्चय जानता है नहीं जानता है जानता है, जानता है? ये बात कौन कहता है जो निश्चय जानता है दूसरा आदमी मानता नहीं इसलिए ये कहता है कि यदि बनी न सियात तरी धूमो भी न्यात ये वाक्य जो कहता है वो जानता है पर्वत में बनी है और धूम तो दिखता ही है जानता है बनी है धूम है और कहता है कि यदि न सिया तरी न्यात न न कहता है ये मिथ्या बात है तो ये होने पर भी कहता है कि अगर नहीं होता तो ये नहीं होता तो नहीं होता का बात ही होता है विद्यमान है इसलिए ये यथार्थ ज्ञान नहीं है ये यथार्थ ज्ञान किंतु किन्तु अनुमान प्रमाण का ये सहकारी है अनुमान प्रमाण का सहकारी होने से इसको ग्रहण करते हैं ये आवश्यक है गुरुगुरु के तर्क आवश्यक है कि तर्क स्वयं प्रमाण नहीं है अगर आप नहीं कहते तो हम ये कार्य नहीं करता ये कोई प्रमाण वाक्य नहीं है ये तर्क दिया जाता है तर्क सर्वदा अनुमान का अनुग्रह का होता है पर वो तो पर्वतोभनिमान धूमात कहने से वो कहेगा तो इसमें व्याप्ति कैसे कहेंगे पर्वतो भनीमान धूमात कहेंगे यत्र यत्र धूमस तत्र यत्र बनी जहाँ धूम होगा वहां बनी होगा ऐसा कहेंगे तो वो कहता है कि क्यूँ होगा ऐसा जहाँ धूम होगा वहां बनी क्यूँ होगा तो ऐसा होने का कोई कारण है अर्थात व्याप्ति का विघटन करता है उसके लिए तर्क देते हैं व्याप्ति का जो विघटन है व्याप्ति का भंग कर देता है धूमो हो धूमो अस्तु बन्ही मास्तु वो कहता है धूमो हो बनी नहीं हो इस प्रकार यत्र धूम तत्र बनी ऐसा क्यों है धूमो अस्तु बन्ही मास्तु आप कह पाएंगे क्या यत्र वृक्ष तत्र पाषाण ऐसा कह देंगे क्या कोई कारण नहीं है कहने का तो जिस प्रकार किए गए कहेगा यत्र धूम तत्र बनी क्यों होगा तो वृक्ष हो पाषण न हो धूमो हो बनी न हो इसलिए ये व्याप्ति का विघटन करने से सिद्धांति उतर देता है यदि बन्ही न सत धूमो भी न सत आगे फिर देंगे पूर्व पक्षी कहेगा अगर आप कहेंगे यदि बन्ही न सयात तरी धूमो भी न सत तो हम कहेंगे यदि व्याघ्रो न सर वृक्षोपी न सत इस प्रकार की हम कहेंगे सिद्धांति कहेगा नहीं ऐसा नहीं होगा बन्हर धूम से बनी धूम का कारण है ऐसे व्याघ्र वृक्ष का कारण नहीं है कि कहेंगे यदि मेरा व्याघ्र न सियात तरी वृक्ष न ऐसा नहीं कह पायेंगे बनी धूम में कार्य कारण भाव है तो आगे वाक्य चलेगा सिद्धांत कह दिया कार्य कारण भाव है कारण अगर नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा पूर्व कहे कारण मास्तु कारण नहीं हो कार्य हो आगे उत्तर देगा भोजन मास्तु तृप्तिर आपका हो जाए तो यहाँ तक तो पहुँचा दिया जाएगा तो कहेगा हाँ ठीक है तो मानना पड़ेगा कि कारण के बिना ये कार्य ये नहीं रहेगा तो ये सब इतना हो गया तर्क ये तर्क किसलिए अनुमान रूप प्रमाण का सहकारि होता है तो जो प्रमाण है उसको कहने के बाद व्याप्ति का विघटन दिखाने से तर्क दिया जाएगा प्रमाण में आक्षेप होगा तो फिर तर्क दिया जाएगा इसलिए पहले प्रमाण को कहना पड़ेगा तो हमने देखा वहाँ ऐसे पदार्थ है सर्प है तो कह वहाँ सर्प कैसा होगा दिन रात लोग जाना आना करते हैं सर्प कैसा होगा तो अभी ये उसका विघटन किया शंका किया तब तो उसका फिर मतलब शंका का निराकरण के लिए तर्क दिया जाता है इसलिए पहले प्रमाण का विचार बाद में तर्क का विचार यथार्थ जानो यथार्थ प्रमा का विभाग हुआ वही तो यथार्थ अनुभव तो <नूँ>।. विचार है ना अच्छा सिद्धांत ये भी कह कि प्रमाण अनुग्राहक तर्क प्रमाण हो गया अनुमान प्रमाण प्रमाण का अनुग्राहकवात तर्क तर्क प्रमाण से होने से अनुग्राह्य प्रमाणस्य प्रधानत्वात, जो प्रमाण हो गया अनुग्राह्य तर्क हो गया अनुग्राहक अनुग्राह्य जिसका उपकार किया जाता है उसको कहा जाता है अनुग्राह्य उपकार्य और जो उप, अनुग्राह जो उपकार करने वाला तो अभी तर्क हो गया उपकार करने वाला और अनुमान प्रमाण हो जाएगा अनुग्राह्य उपकार्य जिसका उपकार किया जाएगा तो इसलिए अनुग्राह्य जो प्रमाण है प्रमाण से प्रमाण प्रधान है तर्क उसका अनुग्राह प्रमाण हो जाएगा अनुग्राह तद अधीन विचार अनंतरम तर्क अधीन विचार से इसलिए तद अधीन तद अर्थात प्रमाण प्रमाण अधीन विचार के बाद ही तर्क अधीन विचार किया जा सकता है प्रमाण प्रधान है प्रमाण अधीन विचार अगर हो जाएगा तब तो फिर तर्क अधीन विचार होगा क्योंकि तर्क तो सहकारी है तो मुख्य नहीं है सहकारी आगे तो सहकार्य का कोई आवश्यक नहीं अगर प्रधान ही नहीं है तो सवकाशत्व सावकाशत्व तो अभी अवकाश मिलेगा किंतु तो अगर अनुमान वाक्य भी नहीं है सीधा कहेगा यदि बनी न से धूमोपी तो सियात पूछेगा क्या कर रहे हैं आप पहले आपको अनुमान वाक्य कहना पड़ेगा तो इसलिए कहते हैं अभी युक्ति को तर्क को अभी अवकाश मिलेगा सवकाशवाद संगत अर्थात ये बात ठीक है कि पौर्वापरियम पूर्वोत्तर इति ओर पूर्व और उत्तर प्रकरण में ये पौर्वापर्य भाव है क्योंकि नियम भी वही है छह नव टिप्पणी दिया पूर्वोत्तर प्रकरण श्रोतभ्य श्रुति्यो मंत्योपत्ति मत्वाच सततम एते दर्शन हेतव ऐसे कहा गया है श्रोतभ्यक्य श्रुति वाक्य से पहले श्रवण होने के बाद आगे मंतव्य उपपत्ति भी तर्क के द्वारा उसका मनन करना चाहिए तो क्यों क्यूँ क्रवण करने से जो शंका उठता है वो शंका को तर्क के द्वारा निराकरण करेंगे तो मंतव्य स्वपत्ति भी उपपत्ति तर्क युक्ति पहले श्रवण होगा आगम से श्रोतभ्य श्रुति वाक्यभ्य श्रुति वाक्य के आधार पर श्रवण होगा आगे तर्क से उसका मनन होगा ये आ, आ, मतलब आजकल क्या आज बहुत दिखेगा आजकल नहीं सर्वत्र सर्वकाल में थे श्रुति का पहले मतलब श्रवण नहीं हुआ है और कुछ ना कुछ अपना बुद्धि से कल्पना करेंगे और कुछ ना कुछ कहेंगे और कहेंगे हम तो ऐसे बनते मानते हमारा बुद्धि से तो ऐसा ही आता है आप दो चार उतर देंगे आगे थक जाएंगे कहेंगे <laughs> ठीक है इसे बीथा बात करके ख्याल आओ और कहेंगे आप पहले पाँच साल सूत्र श्रवण करिए थोड़ा आपका मतलब हो आधार हो किसके अब आप, आप कुछ भी कहेंगे हमारा मन में तो ऐसा आता है हम तो सोचते हैं ऐसा तो कहते ना ऐसा तो अर्थात तो, अरुणजे हिटलर का मन में भी बहुत बात आता था तो ये सब प्रमाण नहीं है पहले श्रुति जानने के बाद उसके बाद ये जो कहा गया इसमें ये संशय और आगे भी हम जो हमारा बुद्धि को लगाएंगे कैसे लगाएंगे श्रुति ये जो कहते हैं ये बात ठीक ही है ये हमारा बुद्धि इसको ग्रहण नहीं कर पा रहा है ये हमारा बुद्धि ये संशय ले आता है ऐसा नहीं कि श्रुति ऐसा कैसा कह दिया ऐसा अगर बुद्धि होगा तो श्रुति के सत्य नहीं हो पाएगा स्ति जो कहती थी है वो ठीक है हमारा बुद्धि कुछ विपरीत संशय लाता है ये संशय को हम कैसा निराकरण करेंगे हमारा दृष्टि इस प्रकार होना चाहिए हैं के ऊपर आक्षेप करने से आपका कुछ लाभ ही नहीं होगा क्योंकि तो स्थिति तो इतना ही कह देगा तत्व तो तो बस तो उसको आप जितना भी खंडन करें स्ति तो चुप रहेगी कहते जो व्यक्ति जानता है वहाँ रज्जु है आप उसके पास खड़े होकर सर्प विषय में हजार भी आप तर्क देते रहे वो एक दो बात बोलेगा आगे और बोलेगा नहीं जब हो जाएगा हो जाएगा इसलिए पहले श्रुति का ज्ञान होने के बाद आगे जाकर के युक्ति और आगे कहते हैं मत सततम ध्येय मनन होने के बाद सतत निधि करना चाहिए दर्शन है तब ये श्रवण मनन निधिध्यासन ये दर्शन का ज्ञान का हेतु है इसलिए पहले श्रवण के बाद फिर आगे मनन जब शास्त्र का ज्ञान होता है आगे उसमें संशय जब उठता है उसका निराकरण होगा तो तो मत्वाच सततम ध्यय द्येय। ध्येय मत्वाच सततम ध्यय ध्येय का आगे एक पद चलेगा मेते दर्शन हेतव ध्येय आगे एते मेते आगे दर्शन हेतव भिन्न पद हो गया तो पहले श्रवण बाद में मनन मनन जब दृढ़ हो जाएगा फिर अनुभव धीरे धीरे आने लगेगा जब अनुभव आएगा तो फिर उसी का ही आगे चिंतन चलेगा और संसार विषय का चिंतन संस्कार बस चला जाएगा संसार में किंतु तो उसमें रुचि नहीं होगा थोड़े दिन के बाद पता थोड़े समय के बाद पता चलेगा अरे कहा आ गया ऐसे जिसको मार्ग पता है किन्तु अन्य को चिंतन करते करते अन्य रास्ता में चल दिया तो किन्तु वो कितना दूर तक चलेगा कुछ समय के बाद याद आ जाए अरे हम तो गलत रास्ते में आ गया इसी प्रकार के पूर्व संस्कार बस चला जा सकता है ज्यादा दूर नहीं जाएगा ये कितने दूर चला जाता है गलत रास्ते में वो निर्भर करता है कि उसका ज्ञान की निष्ठा कितना अभी जुड़ा हुआ तो ये जितना जल्दी उसको याद आ जाएगा यानी कि उसका भूमिका उतना उतना जुड़ा हो रहा है जब पंचम ष्ठ इत्यादि में आ जाएगा और पंचम में भी और जगत में कोई और ये नहीं लेगा रुचि नहीं लेगा अच्छा आगम अच्छा भाष्य में त्र इति वैतथ्यम शक्यते अवधारय वहाँ विचार भाष्य प्रकरणम आरभ्यते वैत्यम इदीना तो, तो केवल आगम था अभी कहते हैं तत्र उपपत्ति, में उपपत्ति भी है तर्क युक्ति भी है तत्र बित्त है बित्त है तत्र द्वैत ये तैतारे निश्चय कर शक्य है द्वितीय प्रकरण आरभ्यते अभी वैतथ्य प्रकरण आरम्भ किया जाता है वैतथ्यम इत्यादि कालि कह दिया वैतथ्यम सर्वभावान आगे टीका में संप्रति योजयति भगवान भाष्यकर अभी श्लोक का अक्षर अन्वय अर्थात अर्थ कहते हैं भाष्य में बीतथस्य भाव वैतथ्यम असत्यम तो श्लोक का प्रथम शब्द है वैतथ्यम उसका बीतथ बीतथम इथ्या असत्यम असत्य से असत्य भाव वैतथ्यम असत्यत्व तो, असत्य में असत्य तो कश्य कहते हैं सर्वेशा बाह्य आध्यात्मिका भावनाम पदार्था स्वप्न उपलभ्य मानना यहाँ देखिये कहा गया असत्यम ये वेदांत में तीन प्रकार की ये विचार करते हैं एक होता है सत्यम त्रिकालाध्य ब्रह्म और एक हो जाता है और सत्य बंधियापुत्र सस विषाण कभी भी नहीं होता है किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी काल में जिसका अनुभव नहीं होता है उसको असत्य कहा जाता है असत्य और उपलब्धि तो होता है कभी कभी किंतु तो हमेशा नहीं रहता है जिसका उपलब्धि कभी कभी होता है किन्तु तो हमेशा नहीं रहता है वो हमेशा रहने वाला ब्रह्म जैसा हो जाएगा और कभी भी उपलब्धि नहीं होने वाला बंध्यापुत्र जैसा हो जाएगा वो बीच वाला है इसको कहा जाएगा मिथ्या मिथ्या शब्द का अर्थ असत्य बंध्यापुत्र जैसा नहीं है मिथ्या शब्द का अर्थ प्रती भी होती है और बाध भी होता है तो जिसका प्रतिति नहीं होगा कभी उसको कहेंगे असत्यम और जिसका बाध कभी नहीं होगा उसको कहेंगे सत्यम किंतु कभी बाद हो जाता है और कभी प्रतिति भी होता है तो इसलिए असत्य भी नहीं सत्य भी नहीं इसी को मिथ्या कहा जाता है जब तक लोग ये मिथ्या का अर्थ को ठीक नहीं समझते हैं मिथ्या कहने से ये बंध्या पुत्र जैसा समझ लेते हैं क्योंकि जगत मिथ्या कैसे दिखता है पूरा सारे कार्य होता है तो ये मिथ्या कैसे मिथ्या पदार्थ तो नहीं होना चाहिए ना तो उनको दृष्टान्त है कि मिथ्या पदार्थ ऐसा ही है जैसे रज्जु सर्पण वो भी जैसा होता है ऐसा नहीं होता नहीं कभी दिखता है तो मिथ्या का अर्थ होता है कि प्रतियोते बाध्यते प्रतिति भी होता है बाद भी होता है सर्प उसका रजू सर्प स्वप्न ऐसा प्रतियते बाध्यते प्रतिति भी होती है बाद भी होता है इसको मिथ्या कहा जाता है क्या बंध्या पुत्र सस विषाणु इसका न प्रतीयते उसका लक्षण इतना है न प्रतीहते असत न बाध्य थे सत्य और दोनों न को हटा देंगे जो होगा वो बीच वाला हो जाएगा वो मिथ्या है ये जगत इसी प्रकार की मिथ्या है जगत असत भी नहीं है और जगत सत भी नहीं है यहाँ किंतु भगवान भाष्यकार कह रहे बीतथस्य भाव वैतथ्य अर्थ्यात्व यहाँ अर्थ बंध्या पुत्र वाला नहीं है असत्यत्म का अर्थ ये मिथ्यात्व अच्छा अभी कश्य पूछते हैं ये जो मिथ्यात्म ये किसका है उत्तर देते हैं सर्वेशां सभी का तो सभी का अर्थात तो कहते हैं बाह्य आध्यात्मिका नाम भावा नाम पदार्थ नाम बाह्य होते हैं और आध्यात्मिक होते हैं बाह्य और आध्यात्मिको दो प्रकार के टीका में कहते हैं बाह्य घटादय घटादि जो है वो बाह्य घट नदी पर होते इसे बाह्य और सुखादय आध्यात्मिक भाव सुखादि आध्यात्मिक अर्थात अंदर में अनुभव होने वाला है ये हो गया आध्यात्मिक भाव तो भाष्य में जो कहा गया अंतिम पंक्ति है बाह्य आध्यात्मिका नाम भावा नाम भावान अर्थात तभी श्लोक में शब्द है सर्व भावान भावा का अर्थ भावगान भाष्यकार कहते हैं सर्वेशा भावान सर्वेशा शब्द का अर्थ कहते हैं बाह्य आध्यात्मिका नाम भावानाम का अर्थ कहते हैं पदार्था ये हो गया सर्व का अर्थ वैद्य का अर्थ हो गया सर्व का अर्थ हो गया आगे स्वप्ने कहा गया श्लोक में कहते हैं स्वप्ने उपलभ्य जो भावानाम अर्थात स्वप्न में उपलब्धि होने वालों का जो स्वप्न में उपलब्ध होते है आहु आहू, आहू अर्थात तो कहते हैं कथयंती बाह आध्यात्मिका नाम पदार्था नाम दोनों प्रकार की पदार्थ दोनों प्रकार की मिथ्या है स्वप्न में आहु आहू का अर्थ है? कथयंती और फोन कहते हैं मनीषिण श्लोक है, में कहा गया मनीषिण अर्थात प्रमाण कुशला प्रमाण कुशला अर्थात श्रुति प्रमाण कुशला तो श्रुति प्रमाण ऐसे जो निश्चय करते हैं सारे जो वैदिक दर्शन होते हैं संख्या योग न्याय वैशेषिक मीमांसा ये लोग सब वैदिक दर्शन वाला है श्रुति प्रमाण कुशला श्रुति को ही मुख्य प्रमाण मानने वाले मनीषिण मनीषा बुद्धि बुद्धिमान बुद्धिमान अथा विवेकी यहाँ भाष्यकार कहते हैं प्रमाण कुशला मनीष न मनसा ईशा मनीषा ये दिया है ना कि शासन है तो हो तो गया ईश सकार सकार को पर में क्विक होने से हो जाएगा ब्रशभ्रश से पदांत हो गया क्योंकि सर्वापारी लोप हो गया ब्रशभ्रश से हो गया मूर्ध ने हो गया तब तो हो, हो गया मनीष हो गया स्त्री होने से बुद्धि स्त्री होने से टाप हो गया मनीषा हलंता नाम अभी टाप इस ये आपस से हलंता नाम बस्ती भागुरी और लोप अभाप्यो उपसर्ग यो कहते है ना ये अवय प्रकरण का अंतिम है भागुरी आचार्य बस्ती बस्ती इच्छा मतलब इच्छा करते हैं ऐसे कहते हैं और आपस से वो हलन था नाम आप हो जाता है टाप हो जाता है अच्छा नहीं तो ईश से अप्रत्याप अप्रत्याप करने से फिर तालुस हो जाएगा आ, वलन से लेकर के लेना पड़ेगा मनीषा ज प्रमाण आगे भाष्य में वैतथ्य हेतु माह ये सर्व पदार्थ ये स्वप्न में क्यों बीतथ तो है मिथ्या है कहते अंत अंतःस्थान अंतःस्थान अर्थात अंत का मध्ये शरीर तो शरीर का अंदर में स्थानम ही एसम शरीर का अंदर में ही इनका स्थान क्यों कहते देखने वाला भी शरीर का अंदर में ही विद्यमान है और देखने वाला का अभी कोई इंद्रिय नहीं है अंतर तो कहां से बाहर पदार्थ देख लेगा इसलिए अंदर में ही देख रहा है स्वप्न अवस्था में कोई इंद्रिय नहीं देख रहा है मध्य स्थानम ही ये साम टीका में शरीरांतर अवस्ता, शरीरांतर अवस्थानम स्वाप्नानाम भावानम इस अत्र अनुभव प्रमाणी स्वप्न में होने वाला है भावानम स्वाप्ना नम स्वप्ने भव स्वप्न स्वप्ना तो भावान स्वप्न में होने वाला जो भाव पदार्थ भाव अर्थात बाह्य आध्यात्मिक ये सब शरीरांतर शरीर का प्रमाण इसमें अनुभव दिखाते है त्र ही भाष्य में त्री भाव उपलभ्य पर्वत हस्तियादयो न बी शरीर ती अर्थात शरीर शरीर अंदर में ही भाव वो जो पदार्थ उपलब्धि होते हैं उपलब्धे ज्ञानते जाना जाते हैं कौन क्या जाना जाते हैं पर्वत हस्तियादय है। सुपनों में जो जाना जाते हैं न वही ही शरीर शरीर से बाहर वो सब उपलब्ध नहीं होते है उसको तस्मात ते वितथा भवित अर्ंती इसलिए वो सब मिथ्या होना पड़ेगा क्योंकि शरीर के अंदर में अब हस्ती पर्वत उसका उपस्थिति कहाँ आएगा इसलिए वो मिथ्या ही होंगे तो ये स्वप्नों के साथ विचार करके मनोराज्य भी विचार किया जा सकता है जिस समय में इंद्रिय कार्य नहीं कर रहे हैं हस्ती और पर्वत का चिंतन कर रहा है तो उस समय में वो कहाँ देख रहा है हस्ती पर्वतों को अंदर में देख रहा है इसलिए प्रमाण अर्थात इंद्रिय कार्य नहीं कर रहा है तो वो स्वप्न शोपन स्वप्न में आ गया तो ये स्थिति आज यहाँ तक पूर्ण दक्ष्यते पूर्णश पूर्ण शिष्य